प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा आगम ग्रंथों में मातृका और मातृका चक्र के विषय में क्या भी विचार आता है मातृका शब्द का ठीक ठीक अर्थ और रहस्य क्या है समाधान मातृका शब्द का अर्थ है ज्ञान के आधार आधारभूता शक्ति शिव सूत्र में कहा है ज्ञानाधिष्ठानम मातृका अभेदाभासपी परज्ञान और भेदाभास रूपी अपरज्ञान दोनों का आधार या कारण मात्रिका है अकार से छकार पर्यंत जो कला वर्ण है वही सभी शब्दों का मूल है वही मात्रिका है सभी ज्ञानों के साथ शब्द अनुचित रहता है कहा भी गया है न सोष्टि प्रत्यय लोके शब्दानु शब्दानुगमादृते अनुवृद्ध मिवज्ञानम सर्व शब्देन भाचते वाक्य प्रदीप ब्रह्मकांड संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो शब्द के अनुगमन के बिना शब्द से मिले हुए बिना होता हो बिना शब्द के किसी गेय का ज्ञान नहीं होता आगम दृष्टि से देखा जाए तो मात्रिका शिव की स्वप्रकाश क्रिया शक्ति है शिव में होने वाला जो एकोहम बहुश्याम यह संकल्प है यही उनकी क्रिया शक्ति है यही विश्वजननी है स्वभाषा मातृका क्रिया शक्ति प्रभु परा तस्या कला तस्कलाक्रमित कृतिम शिवशुद्ध वार्तिका आपका प्रकाश आपकी चमच माहट आपकी चमचमाहट आपकी क्रिया शक्ति यही मातृका है प्रभु शिव की जो क्रिया शक्ति है वह आप में ही है वाच्य वाचकात्मक संपूर्ण विश्व आपके स्वरूप से अभिन्न मात्रिकाओं का ही चमत्कार है मात्रिकाओं का शक्ति कला समूह ही मातृका चक्र कहलाता है गुरु इस मात्रिका चक्र का संबोध अर्थात सम्यक ज्ञान करा देता है तब साधक को अनुभव होता है कि सारा वाच्य वाचकात्मक विश्व मेरी संकल्प शक्ति ही है अतः ऐसा साधक जो भी संकल्प करता है वह सिद्ध हो जाता है वह जो कुछ बोलता है वही महामंत्र हो जाता है जिज्ञासा शास्त्रों में ऐसा कथन है कि सभी आश्रमियों को ज्ञान का अधिकार है परंतु भगवान भाष्यकार कहते हैं सन्यास ब्रह्म ब्रह्मविद्या मोक्ष साधनम इसके अनुसार सन्यासी को छोड़कर अन्य आश्रमियों को ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा इस विरोधाभास का क्या समाधान है समाधान जब तक साध्य साधन ऐसना है तब तक ब्रह्म ज्ञान पच नहीं सकता वास्तव में तो जब तक ये ऐषणाएँ हैं तब तक व्यक्ति ज्ञान चाहता ही नहीं है भले ही वह वेदांत पढ़ ले क्योंकि ये ऐषणाएँ जगत से संबंधित हैं जब तक व्यक्ति जगत चाहता है तब तक शरीर भी धारण करना पड़ेगा क्योंकि बिना इसके भोग नहीं होगा इसलिए ऐषना है इसका तात्पर्य हुआ व्यक्ति मोक्ष नहीं चाहता तो उसे वेदांत पढ़ने मात्र से मुक्ति कैसे मिल सकती है इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं सन्यास पूर्वकादेवा आत्मज्ञाद मुक्ति ही अर्थात परित्याग पूर्वक आत्मज्ञान से ही मोक्ष मिल सकता है यह एषणात्र परित्याग ही मुख्य सन्यास है व्यक्ति ब्रह्मचर्य गृहस्थ अथवा अन्य किसी भी आश्रम में हो यदि उसका एषणा त्याग संपन्न हो गया है तो उसे ज्ञान से मोक्ष मिल सकता है इसलिए भाष्यकार के कथन और अन्य शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है